अथर्ववेदीय थर्म वेद मुंडषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार आरंभ हुआ था जिसका अवतरण भाष्य चल रहा है जिसमें इस उपनिषद का सार दिखाया जा रहा है इस उपनिषद में सार दो विद्या की चर्चा होंगे पराविद्या और अपरा विद्या जितने भी संसार प्राप्ति संबंधी साधन अग्निहोत्रा आदि है अथवा उपासना आदि जो संसार प्राप्ति के अंतर्गत जितने हैं वे अपरा विद्यानिहोत्र आदि आदि सब अपर विद्या में आएंगे आगे जाएंगे अपर विद्या गिन, करके बताएंगे अर वेद सारे के सारे और उसके अम्ब जितने हैं व्याकरण आदि सब अपर विद्या है ऐसे कहेंगे और परा विद्या क्या है अथ परा अक्षर अधिक अम्य बोले जिससे उस अक्षर तत्व क्या ज्ञान होगा वो पराविद्या माने उपनिषद भाग वेदांत तो वेदांत जिसको बोलते हैं वो पराविद्या में है तो पराविद्या और अपरा विद्या दो विद्याओं की चर्चा होनी है मैंने एक संसार देने वाले है और एक मोक्ष देने वाले उसकी यह चर्चा आरंभ किया था यह आरंभ हुआ था यह सबसे पहले क्या किया कि स्वयं ही संबंध परंपरा संबंध बता दी वैध अन्य उपनिषदों में क्या स्थिति है बाद में जो परंपरा किसने किसको कहा से पाया परंपरा बाद में बताएंगे शिष्याचारी परंपरा किन्तु तो यहाँ सबसे पहले शिष्याचारी परंपरा के संबंध कथन करने वाली स्थिति है क्यों यहाँ पर ये बोलेंगे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र को यह उपदेश दिया था ऐसे फिर उन्होंने अंगी नाम के ऋषि को दिया था और अंगी ने अंगिरस नाम के ऋषि को दिया था और उनके यहां सौनक जी जाते हैं यहाँ सौनक का और अंगिरस का प्रश्नोत्तर के रूप में चलेगा तो इसमें छे खंड है तीन खंड है तीनों में दो दो भाग है जैसे प्रश्नोत्तर में आने वाला आएगा वहां छह प्रश्न है इन्हीं को लेकर के छह प्रश्न ये मूल मंत्र ये मंत्र ब्राह्मण भाग ये मंत्र भाग है और वो ब्राह्मण भाग इसकी व्याख्या है प्रश्नो परिषद इसलिए पहले मुंडक हो करके प्रश्न में जाने से प्रश्नो तो परिषद इसके लिए है। तो ये विद्या में यहां पर ये बताया भाष्य में बताया ना सबसे पहले शिष्याचारी परंपरा क्यों कथित है आगे आने वाला है तो, तो कहा कि इतने बड़े महापुरुषों से ऐसे महापुरुष ने प्राप्त किया विद्या करके विद्या की प्रशंसा के लिए ज्ञान की महिमा गाने के लिए कहा ऐसा की बुद्धि में एक उत्साह बढ़ जाए ये छोटी मोटी विद्या नहीं है ऐसे महापुरुष ने कहा ऐसे महापुरुष ने ग्रहण किया ऐसा श्रोताओं की बुद्धि में प्ररोचन आ जाए उत्साह आ जाए इसके लिए विद्या की स्थिति की और का यह प्राय है इसकी प्रशंसा के द्वारा माध्यम से ले जाएंगे तो श्रोताओं की प्रवृत्ति होगी इसमें इसके लिए कहा था और प्रयोजन क्या है इसका देना है कोई भी का प्रयोजन बंधन से जीवात्मा को मुक्त करने के लिए होता है प्रयोजन के साथ इसका साध्य साधन संबंध है विद्या साधन है और मोक्ष साध्य है साध्य साधन माप संबंध होगा इस बात से कहा था क्यों स्वयं प्रयोजन के साथ इसका जो विद्या का संबंध है स्वयं श्रुति आगे बोलेगी विद्य हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयंत चाष्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि पराबरे इसी में आगे श्रुति आने वाली है बताएगी श्रुति मान जब विद्या प्राप्त तो होगी आत्मज्ञान होगा तो क्या होगा सारे हृदयों ग्रंथिया ग्रंथि की ग्रंथियां नाश हो जाएगी हृदय ग्रंथि माने जड़ और चेतन की तारात्म्य है ये तारात्म्य हट जाएगा हमारा तादात्म्य केवल थूल शरीर के साथ ही नहीं सूक्ष्म शरीर के साथ भी है मान सत्र सूक्ष्म शरीर प्रत्येक इंद्रियों के साथ हमारे तादात्म्य है मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ एक एक के साथ तादात्म्य करके हम बोलते हैं प्राणों के साथ तादात्म है मैं गोखा हूं प्यासा हूँ मन के साथ तादात्म है बुद्धि के साथ तादात्म है ऐसी स्थिति है तो ये सब नष्ट हो जाएंगे ये आत्मज्ञान होने से विद्यत हृदय ग्रंथी छिदंते सर्व संशय या सारे सारे संशय दूर हो जाएंगे छी अंत जो भी इसके प्रारब्ध छोड़कर के संचित कर्म जितने थे सब नष्ट हो जाएंगे आगे शरीर देने के लिए नहीं रहेंगे। तस्मिन दृष्टे परावरे है परोपी अवरो परावर सबसे बड़ा देवता संसार के देवता हिरण्य है पर वो भी अवर है छोटा है जिसे निकृष्ट है उसको परावर कहते हैं निरगुण निराकार तत्व तो परावर सब्र से कहा जब तो परावर साक्षात्कार होगा परावर परमात्मा साक्षात्कार होने पर ये कार्य हो जाएंगे माना शरीर आदि के साथ तादात में हट जाएगा विद्य थे हृदय आदि ये इसलिए विद्या साधन हो जाती है और एक हृदय भेदन आदि साध्य हो जाता है साध्य साधन भाव संबंध है ऐसा बता दिया था श्रुति कहेगी ऐसा कहा था यहां तक का हो गया था इसके आगे अत्रच इत्यादि शब्दों से देखना है इसके लिए टीका है टीका में देखेंगे संसार कारण निवृत्ति निवृत्ति ब्रह्म विद्या है आत्मज्ञान का फल ब्रह्म विद्या का फल संसार के कारण अविद्या की निवृत्ति यदि है अज्ञान की निवृत्ति है संसार कारण है संसार का जो कारण है अविद्या जिसको बोलते हैं उसकी निवृत्ति यदि फल है ब्रह्म विद्या का एक टीका में प्रश्न है संसार कारण निवृत्ति ब्रह्म विद्या फलम चेत यदि संसार के जो कारण है अविद्या उसकी निवृत्ति यदि ब्रह्म विद्या का फल है आत्मज्ञान का फल है तो अपर विद्या है वह निवृत्ति है अपर विद्या से ही उसकी निवृत्ति हो जाएगी अपर विद्या मान कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म इस में पर विद्या अपर विद्या दो विद्या की चर्चा होनी है विद्या से निवृत्ति हो जाएगी ये पूर्वादि की शंका है अपर विद्या तम निर्वण संसार काल निवृत्त है संसार के जो कारण अविद्या की निवृत्ति हो जाने से निवृत्तियापनिषद तो व्याख्येय्या इसलिए उस अज्ञान निवृत्ति संसार के कारण अज्ञान की निवृत्ति के लिए तदर्थम उस संसार के कारण के निवृत्ति के लिए यहां ब्रह्म विद्या का प्रकाशक जो उपनिषद भाग है उपनिषद भाग ब्रह्म विद्या का प्रकाशक है माने ब्रह्म विद्या की उपलब्धि हो जाती है जैसे आधेरे में रखा हुआ घट है वह uh प्रकाश के द्वारा प्रकाशित हो जाता है पैदा नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्म विद्या आत्मसुर ज्ञान के उपाय वो वो उत्पन्न होने वाला नहीं है किंतु प्रकाशित होता है किसके द्वारा उपनिषदों के द्वारा जो उपनिषद है इनके माध्यम से आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है तो ये पूर्व कह रहा है अगर संसार के कारण ब्रह्मविद्या का फल संसार के कारण अविद्या की निवृत्ति करनी हो वो तो अपर विद्या से हो जाएगा कर्मादि अग्निहोत्रादि कर्मों के यहाँ अपर विद्या सदस्य आएंगे यहाँ उससे से हो जाएगा निवृत्ति संभव होने से न तदर्थम ब्रह्म प्रकाशक परिषद व्याख्या व्याख्यात व्याख्यात उसके लिए संसार के कारण अविद्या की निवृत्ति के लिए कि ब्रह्मविद्या प्रकाशक उपनिषद के व्याख्या न व्याख्या तब्य उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए उपनिषद की व्याख्या किस लिए करना है इसका विषय रहा नहीं माने मोक्ष के लिए करना हो संज्ञान निवृत्ति के लिए अज्ञान निवृत्ति तो कर्म कर्म आदि से हो जाएगा अपर विद्या से हो जाएगी कि पूर्ववादि की शंका हो गई ऐसी शंका के उत्तर में कहा अत्र दो विभाग करके स्वयं श्रुति बताएगी अपर विद्या के द्वारा मोक्ष संभव नहीं है वो पर विद्या से ही होना है स्वयं बोलेगी ये हम भाष्य में बोलते हैं। अत्रचा अपर शब्द वाच्याम ये उपनिषद में अत्र माने जो अपर विद्या का वाच्य ऋग्वेद आदि ऋग्वेद युर्वेद सामवेद आदि को और उसके जो अंग हैं व्याकरण आदि सबको अपर विद्या में लेंगे अत्र इस मुंडकोपनिषद में अपर शब्द वाच्यायाम ऋग्वेद आदि लक्षण आयाम या अपर वाच्य अर्थ होता है ऋग्वेद आदि इस उपनिषद में लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र परायाम देखो ये ऋग्वेद आदि जैसे भी वेद हैं ये क्या है विधि और प्रतिषेध इसी का गठन करते हैं विधान करना और निषेध करना स्वर्ग काम हो ये जेता आदि विधान करते हैं स्वर्ग चाहने वाला एक एक करे पुत्र काम हो पशु काम हो विधान करे विधि क्या आएंगे वाक्य है कल बक्षेद आदि विधि निषेध पर वाक्य सब ऋग्वेद आदि आदि जो अपर विद्या का हैं ये तो विधि प्रतिषेध मात्र परायाम केवल विधि और प्रतिषेध में लगे हैं तो विद्यायाम मात्र विद्याम विद्या अपर विद्या ऐसी विद्या है केवल विधि निषेध का ही काम करती है इसमें संसार कारण अविद्या दोष इस अपर विद्या में संसार का कारण जो अविद्या रूपी दोष है संसार का कारण अज्ञान रूपी दोष है उस दोष के निवर्तक धर्म इसमें नहीं है अपर विद्या में नहीं है नास्ती इति स्वयम उ स्वयं ऐसी श्रुति कहे कि आगे कथन करके इसका कथन करके परापर विद्या भेद करण पूर्वक अंतरे वर्तमान इत्यादि विद्या और अपरा विद्या का भेद करके दिखाएगी यहाँ दो प्रकार की विद्या के भेद करके दिखाते हुए अविद्यालों के लिए निंदा करेगी मूढ़ा अंधे में व्यय करके अपर विद्या में आश्रित होकर काम करे उनकी निंदा करेगी श्रुति माना अपर विद्या से मोक्ष मिलने वाला नहीं है यह सिद्ध करेगी ये कहा ठीक है देखें संसार कारणम अविद्यादि दोष है कहते संसार का कारण है अविद्यादि दोष अविद्यामिता ये संसार के कारण हैं जब तक हमारे अंत में में रागद्वेश भरा होगा संसार से बाहर नहीं जा सकते हैं संसार कारण अविद्यादि दोष जो अविद्यादि दोष है यही संसार के कारण हैं तन निवर्तकत्व अपर विद्या अविरोधा ये सिद्धांत बोलते हैं तो ये जो संसार का कारण अविद्या अविद्यादिदोष है उसका निवर्तकत्व धर्म अपर विद्या में हो नहीं सकता तक अविद्यात्व अपर विद्यात्मिकाया अपर विद्या का स्वरूप क्या है? कर्म स्वरूप है वो अग्निहोत्रादि कर्म स्वरूप है अपर विद्या कर्मात्मिका है अपर विद्या उसका न संभव उसमें संभव नहीं है यही क्यों अविरोधा कहते हैं विरोध नहीं है अविद्या आदि के साथ में कर्म का विरोध नहीं है जब अविद्या है तो कर्म करता रहेगा अज्ञान का और कर्म का विरोध नहीं है तो विरोध होना चाहिए जैसे प्रकाश से अंधेरे का नाश होगा अंधेरे से अंधेरे का नाश नहीं होता कर्म और अज्ञान में विरोध नहीं है इसलिए जो कर्म अपर विद्या है वो अज्ञान आदि के नाश नहीं कर सकते इसलिए पराविद्या की जरूरत है ये सिद्धांति कहेंगे कहे नहीं सतसोप दृष्टांत दे देते हैं नहीं सतसोपी प्राणायाम कुरता सुक्ति दर्शन बिना तथा विद्यानिवृत्ति दृष्टि है बड़ा सुंदर दृष्टान्त दे देते है देखो चाहे सौ बार प्राणायाम करे कोई व्यक्ति एक बार नहीं करता हूं सौ बार अज्ञान है सुक्ति का रजत दिख रहा है उसको उस रजत को भगाने के चक्कर में सौ बार प्राणायाम करेगा तो क्या रजत भागेगा रजत बुद्धि जाएगी नहीं जाएगी वहां तो सुक्ति का ज्ञान चाहिए ज्ञान के बिना ज्ञान की निवृत्ति होने, तो होने सकती है इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं कर्म से अविद्या की निवृत्ति होने सकती है इसके लिए दृष्टांत है कैसे ये कहा गया नहीं सतसों भी प्राणा में प्राणायाम पूर्वत एक व्यक्ति को सुक्ति में रजत दर्शन हो रहा है सुक्ति पड़ी सुक्ति का टुकड़ा है उसको चांदी समझ रहा है उसको उस बुद्धि को, को हटाने के लिए रजत बुद्धि को हटाने के सौ बार प्राणा करता हो क्या वो रजत बुद्धि हटेगी नहीं हट सकता नहीं सतसो भी प्राणायाम सौ तरह प्राणायाम करता हुआ भी सुक्ति दर्शनम बिना जब तक सुक्ति का ज्ञान नहीं होगा सुक्ति दर्शनम बिना दर्शन माने ज्ञान सुक्ति दर्शन के बिना तद अविद्यावृत्ति न दृश्यते उसकी जो अविद्या सुक्ति की अविद्या जिसे रजत बुद्धि हो रही है उसकी निवृत्ति होने सकती है तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए तो ज्ञान की जरूरत है इसलिए कर्म से ये अज्ञान की निवृत्ति संसार के कारण की निवृत्ति होना संभव नहीं है इसलिए परा विद्या की जरूरत है।, है।, है ये यहां सिद्ध करना चाहते हैं, ये कहा तत्मे कहा तत् अपर विद्या संसार कारण विद्या निवृत्त तुम तो नास्ती स्वयं स्वयं स्तुति आगे कहेगी अपर विद्या में संसार के कारण जो अविद्या दी है उसके निवृत्ति करने की सामर्थ्य नहीं है ऐसा बताते हुए नाशति स्वयं ब्रह्म विद्याम्य करके ब्रह्म विद्या को कहेगी श्रुति अपरा विद्या में संसार के कारण अविद्यादि का नाश करने की शक्ति नहीं है ये स्वयं कथन करके श्रुति आगे कहेगी परा विद्या की चर्चा करेगी अज्ञान के निवृत्ति के लिए ये कहा यही संबंध करना कहा <coughs> किंचा और भी बात है ठीक है और भी परम पुरुषार्थ साधन ब्रह्म विद्या या तो। पर विद्या और अपर विद्या करके दो विद्या की चर्चा क्यों यहाँ कहते हैं ये परम पुरुषार्थ का साधन है परविद्या ब्रह्म विद्या इसलिए उसको पर विद्या कहा पराविद्या कहा कहते हैं किंच परम पुरुषार्थ साधन देखो चार प्रकार के पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म भी एक पुरुषार्थ है जो स्वर्ग आदि देने वाला है पुरुषे प्राणियों के द्वारा जो इच्छा होती है चाहता है प्राणी चाहते हैं जिसकी उसको पुरुषार्थ कहते हैं स्वर्ग आदि की चाहना है, करना है एक धर्म अर्थ इस लौकिक विषय की चाहना को अर्थ बोलते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए उसके लिए पुरुषार्थ करना ये भी एक पुरुषार्थ है अच्छा अरे काम काम का अर्थ हमारे पास वस्तु तो बहुत आ गए किन्तु तो भोगने के लिए इंद्रिया स्थित इंद्रिया काम नहीं करती हो तब भी काम नहीं चलेगा तो हमारे भोगने के साधन भी ठीक हो उसको काम कहा वो भी पुरुषार्थ है इंद्रियों को ठीक ठाक रखना चाहता है और मोक्ष चार प्रकार के पुरुषार्थ कहा धर्मार्थ काम मोक्ष उसमें परम पुरुषार्थ मोक्ष को माना बाकी सब गौण है तीनों के दोनों तो गौण है परम पुरुषार्थ मोक्ष है ये कहते हैं परम पुरुषार्थ साधन ये जो पराविद्या जो है ना परम पुरुषार्थ जो मोक्ष उसके साधन है आत्मज्ञान जिसको बोलेंगे पराविद्यान परम पुरुषार्थ साधनत्व विद्या या ब्रह्म विद्या है परम विद्या का अर्थ है अहम ब्रह्मास्म विद्या जीवात्मा परमात्मे की ऐक्य बुद्धि करना अहम ब्रह्माष्ट बुद्धि होना इसका नाम है परा विद्या यही है परम पुरुषार्थक साधन मोक्ष का साधन विद्या पर इसलिए उसका नाम पड़ गया पर विद्या कहा और निकृष्ट संसार फल विद्या या अपर विद्या और ये जो कर्म विद्या की या चर्चा है कर्म की चर्चा है अग्निहोत्र की चर्चा करेंगे तो किस वो कैसा है निकृष्ट संसार फल देने वाला है तुच्छा है संसार वो फल देने वाला है अपर विद्या इसलिए इसका नाम अपर विद्या पड़ा ये कहा निकृष संसार फलत्वृत संसार फल है जिसका तुच्छ है फल जिसका कर्मों का कर्म विद्या का कर्म विद्या अपर विद्यात्व तो इसलिए कर्म तो विद्या में अपर विद्यात्व धर्म है इसको अपर विद्या बोलते हैं कहा तथा समाख्या बलात जब विचार करते हैं परा विद्या और अपरा विद्या में विचार करते हैं समाख्या बलात्द्याम विद्या मोक्षसारत्व अभाव जब विचार करके देखते हैं तो अपर विद्या में मोक्ष साधन का अभाव मोक्ष साधनत्व तो का अभाव दिखाई पड़ता है यह जाना जाता है कि अपर विद्या मोक्ष देता है इति ऐसे स्वीकार करके कहते हैं परापर विद्या भेद कवर्ण पूर्वक अविद्या अंतरे वर्तमान इत्यादि भाष्य में कहा था यह दो प्रकार की विद्या की चर्चा करेगी पराविद्या और अपराविद्या पहले अपरा विद्या का विषय दिखाएंगे बाद में परा विद्या अविद्याम अंतरे वर्तमान इत्यादि अभरा विद्या वालों की चर्चा है अभरा विद्या की चर्चा में आई गई ये कहा ठीक भी कहते हु कर्म जड़ाहा जो कर्मों में ही जड़ हो गई बुद्धि जिनकी, कर्म को ही सब कुछ मान करके बैठे जो लोग माने मीमांसक लोग उनको कर्म जड़ा करके यहाँ कहा कर्म करते करते बुद्धि जड़ हो रखी उनको कर्म ही दिखता और कुछ नहीं दिखता यच्चाह कर्म जो कर्म में जड़ है कर्म में आशक्त वाले हैं जो लोग वह केवल ब्रह्म विद्या कर्त संस्कार कर्मांत स्वातंत्र पुरुषार्थ साधन तुम नास्ती मीमांसकों का कहना है केवल ब्रह्म विद्या जो आत्मज्ञान जिसको बोलते हैं ना वो केवल कर्ता को संस्कार कर देती है कर्ता है वो क्या माने कर्म करने वाला जो कर्ता है उसका संस्कार करेगा मान कौन कर्ता किस कर्म का अधिकारी होगा वो बताएगा इतने काम करेगा वो क्या तो सारे कर्म एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है भिन्न भिन्न आश्रम है भिन्न भिन्न वर्ण है भिन्न भिन्न कर्म है तो किस कर्म का अधिकारी कौन तो ये अमुक कर्म कर सकता है ऐसा बता के के कर्ता संस्कार मात्र करता है ज्ञान जानकारी ये कहते हैं वो लोग माने मोक्ष देने वाला नहीं है ज्ञान जो कर्म का अंग बन जाता है ज्ञान कर्म का जो करता है कर्म करने वाला व्यक्ति उसको संस्कार करने वाला होता है ये मानते हैं ये चाहू कर्म चढ़ा केवल ब्रह्म विद्या केवल जो ब्रह्म विद्या है ज्ञान वह कर्तिक संस्कारत्व न कर्मांग कर्ता के संस्कार के माध्यम से कर्मां कर्म का कर्म अंग हो जाता है कर्म का अंग बन जाता है कर्म करना है किसने करना है ये कर्म तो जो जानकारी होगी मेरे लिए कर्म है तभी कर पाएगा व्यक्ति तो कर्म का अंग बन जाता है ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ये वो कहते हैं पुरुषार्थ स्वतंत्र पुरुषार्थ साधन नाश्ति स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ का साधन नहीं है वो कर्म का अंग बन करके काम करता है या स्वतंत्र रूप से ज्ञान कोई पुरुषार्थ इसे नहीं कर कोई भी पुरुषार्थ नहीं सकता ऐसा कहते हैं तदनंतर तो श्रुति आयु में निरा करता उसके बाद में श्रुति ने स्वयं यह खंडन किया है स्तृति खंडन करेगी कि नहीं आत्मज्ञान किसी का अंग नहीं होता कर्म का अंग नहीं होता कर्म और ज्ञान का तो विरोध है कर्म अज्ञान काल में होता है और ज्ञान अलग है प्रकाश और अधेरा दोनों एक साथ होना संभव नहीं है ऐसा श्रुति खंडन करेगी पराविद्या के लिए एक कहा इसलिए कहते हैं भाष्य में तथा पर प्राप्ति साधनम आत्म प्राप्ति का साधन है पर प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति तथा परप्राप्ति साधनम सर्वसाधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम देखो आत्मज्ञान पर प्राप्ति का साधन है किंतु परोक्ष ज्ञान होगा उतने मात्र से काम नहीं चलेगा सर्व साधन साध्य विषयम पूर्वकम विषय बैराग्य पूर्वक है ऐसे साध्य और साधन के भेद में आएंगे जैसे स्वर्ग साध्य है और यज्ञादि साधन है ऐसे यहां भी कोई साधन होता है तो कोई साध्य होता है तो संपूर्ण जितने भी है सर्वसाधन ये परपर प्राप्ति का साधन क्या होता है सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक जितने भी साधे oh साधन भाव जहां दिखाई पड़ता है या अमुक का कारण है ये कार्य ऐसी जहां हो रही है उसे वैराग्य पूर्वक ही आत्मज्ञान होगा वही मोक्ष देता है वैराग्य पूर्वक तो आत्मज्ञान होगा वही मोक्ष देगा केवल आत्मज्ञान मोक्ष नहीं दे सकता वैराग्य चाहिए साथ में कहना चाहता तथा पर प्राप्ति साधन हम साधन ज्ञान है आत्म प्राप्ति का साधन ज्ञान है ब्रह्म प्राप्ति का साधन किंतु तो खाली ज्ञान नहीं सर्वसाधन साध्य विषय वैराग्यपूर्वक जितने भी सात्य साधन भाव दिखाई पड़ता है उसमें वैराग्यपूर्वक आत्मज्ञान गुरु प्रसाद अभ्याम ब्रह्म विद्या माह पर प्राप्ति का साधन वही है वैराग्यपूर्वक सात्य साधन भाव जितने भी संसार के पदार्थों से विरक्त है और गुरुप्रसाद्याम वैराग्य कब आएगा गुरु की कृपा हो तो आ जाएगा गुरु प्रसाद लभ्याम गुरु के कृपा से प्राप्त होने वाले जो है इसी के द्वारा होने वाला ब्रह्म ब्रह्म विद्याम विद्या से गुरु प्रसाद है। प्राप्त होने वाले ब्राह्मण ना तज्ञान्थम गुरु वे विकेत समित्रोत्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम इत्यादि गुंडक है परीक्ष लोकन कर्मचितान आदि श्रुति कहेगी वैराग्य पूर्वक ये ज्ञान होगा माने कर्मों का संन्यासपूर्वक साध्य साधन अनुभव से बहिराज पूर्व ज्ञान होगा वो मोक्ष का साधन होता है परीक्षा लोगा लोग आगे लोगों को परीक्षा करके जैसे हम किसी कर्म करके खेती आदि लाते हैं वो थोड़ी दिन में नष्ट हो जाते हैं जो किया हुआ होता है वो नष्ट होता है जो जो कर्तजन्य होगा वो विनाशी होगा जैसे खेती आदि में देखा है चार पांच महीना लगा करके खेती को तैयार करते हैं कूटा कोटा पकाया खाया समाप्त हो गया जो कर्मजन जो होगा वो विनाश होता, तो होता है देखा है परीक्ष लोकान कर्मचितां, जैसे यहाँ पर खेती आदि श्यादि लोग नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले जितने लोग है स्वर्ग आदि लोग सब वैसे नष्ट होने वाले ऐसा परीक्षा करे जब नाशमान है तो उनकी इच्छाई को रखना परीक्षा कर्म जितान कर्म से प्राप्त होने वाले जि, जितने भी लोग हैं सबको परीक्षा करके कुछ तो हमारे सामने ही है और कुछ अनुमान करके जैसे यहां होता है परीक्षा कर आया कर्म का विचार करेंगे कर्म के सा, साध्य साधन भाव से वैराग्य जब आ जाएगा तो क्या होगा निर्वेदम आया बैराग्य प्राप्त करे बैराग्य प्राप्त करके क्या करे फिर स गुरु में तो गुरु के पास जावे किसके लिए आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन मोक्ष प्राप्ति के साधन सुनने के लिए क्यों तो भोग प्राप्ति से बैराग्य हो गया है इसे प्राप्ति से बैराग्य है तब मोक्ष प्राप्ति के साधन को जानने के लिए गुरु, गुरु के पास जाए सगुरुमे वावगत छेद समित पाणी स्रोत आया हाथ में संविधा लेके जाने वाले नम्रता पूर्वक जाए उदंड होकर न जाए किसी महापुरुषों से कुछ बात बातें सुनना हो नम्रता लेकर जाना और स्त्रोतम ब्रह्मिष्ट गुरु का भी लक्षण बता दिया गुरु ऐसा होना चाहिए एक तो शास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी बता पाएगा स्रोत्रीय शब्द छंदो धीते ऐसा व्याकरण में ऐसा यह कहता है वेद को पढ़ता है उसको स्रोत्रीय बोलते हैं वेद पढ़ने वाले को स्रोत्रिय बोलते हैं ऐसा होता है कि वेद पढ़ा हो वेद पढ़ने मात्र से काम नहीं ब्रह्मनिष्ठ हो विषयनिष्ठ न हो विषय में आसक्ति वाला न हो उस अंतरात्मा की तरफ जिसके मन लगा हो माना विरक्त भी, भी हो ब्रह्मनिष्ठा कर विरक्त है और है तो ज्ञानी है ये दोनों हो ऐसे गुरु के पास जाए ऐसे स्तुति स्वयं बोलेगी यही कह रहे हैं तथा आकर के बाद कहा तथा तो पर प्राप्ति साधन सर्वसाधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम पर प्राप्ति का साधन है साध्य साधन भाव में वैराग्य चाहिए संसार में दो तो भाग में दो कोटि में संसार है ये साधन है तो ये साध्य है ये साधन है वह साध्य है तो, तो इनसे वैराग्य होना चाहिए इस्लोक का साध्य साधन परलोक का साध्य साधन जितने भी सबसे वैराग्य पूर्वक गुरु प्रसाद लभ्याम पर विद्या साधन है परम विद्या आत्मज्ञान यही तो है किंत गुरु कृपा से प्राप्त होने योग्य है ऐसे ज्ञान तो कहेगी श्रुति परीक्षि शब्दों के द्वारा कहा इत्यादि न ऐसा बताया टिप्पणिया है दो और तीन की टिप्पणी है दो में मंत्रे वर्तमान मुंडक का आगे का नंबर दे रहे इसी प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में आएगा अष्टम मंत्र में आएगा कहा में भी मुंडक की है बैराग्य आदि संपन्न अधिकारी सूचा इसके द्वारा क्या सूचित हुआ इस उपनिषद के जो अधिकारी कौन होगा क्योंकि तो हर व्यक्ति के अधिकारी अलग अलग अधिकारी होगा उपन्यास पढ़ने वाला अलग होगा उपनिषद पढ़ने वाला अधिकारी अलग होगा यानी तो बैराग्यादि संपन्न जो होगा वही इसका अधिकारी होगा जिसमें जिसके जीवन में वैराग्य हो इस्लोक के भोग पर परलोक के सब भोगराग्य हो उसका अधिकारी सूचित तो हो जाता है इस वाक्य के द्वारा वैराग्य पूर्वक गुरुप्रसादल अभ्याम ब्रह्म विद्याम गुरु प्रसाद अभ्याम में कहते हैं ब्रह्म विद्यामेना विषय में सूचित इसका विषय क्या है आत्मिक विज्ञान जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान को कहा जाता है। ब्रह्म हैद्या कहा, तो है। है तो इस कहा इसके विषय भी सूचित हो गया क्योंकि कोई भी ग्रंथ के शुरू में चार बातें बता देना जरूरी होता है हम योग्य है नहीं है उसके पढ़ने लायक है कि नहीं है संबंधा चाहष प्रयोजन ऐसा कहा भी का एक संबंध होगा और अधिकारी होगा भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न अधिकारी है अद्वैतवादी लोगों के लिए अधिकारी नहीं है अनधिकारी हो जाएंगे ग्रंथ अद्वैतवादी जो होंगे अद्वैत में निष्ठा रखने वालों के लिए माने अधिकारी बन जाएंगे ग्रंथ के अधिकारी होंगे पढ़ने वाले अधिकारी अलग अलग संबंध से अधिकारी से विषय से प्रयोजन इसमें किस विषय का प्रतिपादन होना है शुरू में समझ लेना चाहिए नहीं तो बाद में पश्चाताप ना हो जाए कि हम कहा क्या सुनने आए थे क्या हो गया उल्टा ना हो जाए और प्रयोजन क्या इसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा क्योंकि प्रयोजन मानुदेश मंदो बिना प्रवर्तित ऐसा नियम है जो मंदबुद्धि वाला है वो अभी बिना प्रयोजन के बिना उसकी प्रवृति नहीं होती है जब प्रवृत्ति हो रही तो प्रयोजन कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए तो यहाँ भी ये ग्रंथ में भी चार बातें होनी चाहिए इसको पढ़ने वाला अधिकारी कौन है तो सिद्ध कर दिया कि वैराग्यादि सम्पन्न जो होगा वो अधिकारी होगा ब्रह्म विद्या के अधिकारी वही होगा एक ग्रंथ का अधिकारी होगा और विषय क्या होगा जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ब्रह्म विद्या शब्द तो वही होता है विषय होगा संबंध प्राप्त प्राप्त भाव भी संबंध होगा प्रतिपा प्रतिपाद्य स्वरूप संबंध होगा प्रयोजन क्या हो रहा है मोक्ष होना है शरीर आदि बंधन से मुक्त हो जाना है आगे शरीर आदि में मिले ऐसी स्थिति हो जानी है ये चारों बातें बता दी क्या अच्छा ब्रह्म विद्यावाह परीक्षलोकान इत्यादि परीक्ष लोकान में पांच नंबर की टिप्पणी नंबर दे दिया ये आगे मंत्र आने वाला है एक दो बारह में आने वाला है प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का द्वादश द्वाद मंत्रोका नास्ति ब्राह्मण ऋर्वेद नकतृद मंत्र आएगा एक आश्य मैं छीका कर्तृसंस्कार विद्वन इत्यादि श्रुत्या विद्याजम संस्कार मान्य मीमांसको का कहना था टीका में बोल रहे थे, थे, थे, थे, थे कर्म जड़ा करके कहा था ना कि जो ये चाहु कर्म जड़ा केवल ब्रह्म विद्या संस्कारत्व कर्मांव ये ब्रह्म विद्या जो है ना कर्ता के संस्कार रूप से कर्म का अंग होता है स्वतंत्र मोक्ष देने वाली स्वतंत्र नहीं है कर्म का अंग है मुख्य कर्म है उसका अंग बनते है ब्रह्म विद्या क्योंकि किसके लिए कौन सा कर्म करना है ये ज्ञान बताएगा ना ये अधिकारी है अमुक कर्म का अधिकारी यह है अमुक कर्म का अधिकारी है ज्ञान बताएगा वो ज्ञान कर्म का अन्द्र होता है कहा था स्वतंत्र नहीं है कहा था स्वतंत्र रूप से पुरुषार्थ साधन नहीं है कहा था उसके ऊपर कहा संस्कार उत्पन्न कैसा करते संस्कार निवास होकर विद्वान एजेता ऐसे बाग्य आता है एजन कौन करेगा एक कौन करेगा विद्वान करेगा विद्वान माने ज्ञान तो ये ज्ञान किसमें काम आया कर्म के कर्म करने के लिए काम आया जब तक जानता नहीं तब तो तक तो तो क्या कर्म वगैरह करेगा कौन सा कर्म का क्या फल है कौन अधिकारी है जानना पड़ेगा उसको तो विद्वान यजेता इत्यादि वाक्य है स्मृति में इसलिए कर्म का अंग हो जाता है ब्रह्म विद्या ऐसा वो लोग कहा स्तृति में से विद्याया या यजमान संस्कार विद्या किसके संस्कार करते यजमान का किस कर्म का यजमान कौन होगा ये बताएगी जानकारी के माध्यम से करना यही है यहां पर कर्म का अंग होना है स्वतंत्र फल देने वाला नहीं है ऐसा मीमांसा लोग कहते हैं कि अब वो ठीक नहीं इत्यादि अच्छा आगे ठीक है हमें देखिए ठीक है ब्रह्म विद्या या कर्मांगत पे कर्मो निंदा नही है ना ब्रह्म विद्या या कर्मागत सिद्धांतिक यहां उत्तर देना चाहते हैं अगर ब्रह्म विद्या कर्म का अंग जैसे मीमांस को ले माना विद्वान ये आदि श्रुति ला करके बोला कर्म का यजमान कैसे सिद्ध कर देगा कौन यजमान इस कर्म का अधिकारी है सिद्ध करने वाला होता है ऐसा कहा था किन्तु सिद्धांत बोलते हैं ब्रह्म विद्या या कर्म का अंग दो खें दो का के अग्निहोत्रादि कर्म का अंग मानेंगे प्रविद्या जैसा मानते ऐसा मानने पर कर्मलो निंदा न सत कर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए किंतु स्मृति में कर्म की निंदा की गई है निंदा न खलो अंग विधान आया प्रधान थे अंग का विधान करने के लिए मुख्य का निंदा तो नहीं किया जाएगा तो अंग का विधान करना है और मुख्य का निंदा कर दे ऐसा होगा ऐसा तो नहीं होगा या कर्म इसका निंदा है कर्मों की निंदा है कहा कर्म की निंदा है इसलिए साध्य और साधन की निंदा कर रखी है वैराग्य दिखाने के लिए ये साध्य साधन भाव अपर विद्या का फल है जितने भी साध्य साधन भाव यहां चलते हैं यह अपर विद्या है ऐसा कहें पराविद्या नहीं अपराविद्या है अपरा यह माने स्वर्ग चाहिए तो ये करना अमुक चाहिए तो ये करना ये जो तो साध्य साधन भाव दिखता है या अपर विद्या है ऐसा या निंदा है अत्र साध्य साधन निंद या संपूर्ण साध्य साधन भाव की निंदा के द्वारा तद विषय वैराग्य अभिधान पूर्वक साध्य साधन भाव तद विषय उसका जो साध्य साधन भाव का विषय था वैराग्य अभिधान पूर्वक वैराग्य का कथन करेंगे परीक्षा लोकान कर्म चिदान ब्राह्मण निर्वेद महा तो वैराग्य की चर्चा करेंगे साध्य साधन भाव की नहीं चर्चा नहीं करेंगे निंदा है पर प्राप्ति साधन ब्रह्म विद्या महाव तो परमात्मा प्राप्ति के साधन यहाँ तो ब्रह्म विद्या को कहते हैं तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या किसी का अंग नहीं है मीमांसा कह रहे कर्म का अंग होती है वो नहीं स्वप्रधान स्वयं प्रधान है ब्रह्म विद्या अपने फल देने में किसी का सहारा नहीं लेगी सता फल देगी मोक्ष रूप फल देना है उसने अतः ब्रह्म विद्या स्वयं प्रधान है वो अन्य किस किसी का अंग न होने से तत्प्रकाशक उपनिषदान और उस विद्या के प्रकाशक जो उपनिषद है पराविद्या को बताने वाले मुंडो को उपनिषद आदि उपनिषद है उस उपनिषद का न कर तो स्थावक ने कर्ता की स्तुति के लिए है उपनिषद ऐसा कहा ऐसा होने चाहता कर्ता के स्थावक रूप से ये उपनिषद नहीं होते साथ के टिपाई न कर तो में कहते हैं ब्रह्मत्व स्थिति कहते हैं ये आत्मा को ब्रह्म कहा ये आत्मा ब्रह्म जो बोलते हैं यह आत्मा ब्रह्म है हम ब्रह्मांस में ऐसा बोलते हैं जैसे किसी को बोल देते अमुक आदमी आँ, है करके बोल देते हैं जैसे एक चपरासी को राजा बोल दिया जाता है क्यों उसकी प्रशंसा करने के लिए छोटे आदमी को बड़ी उपाधि देने से खुश हो जाता है तो यही आत्मा को ब्रह्म कहा यजमान आदि को जो ब्रह्म ब्रह्म कहा है उस स्तुति के लिए उसकी प्रशंसा के लिए बोलती है वास्तव में ब्रह्म नहीं है यदि जीवी है मीमांसकों का ऐसा कहना है उसकी स्तुति के लिए वास्तविक नहीं है स्तुति निंदा फलक वाक्य जो होता है अर्थवार है मुख्य नहीं ऐसा मीमांसकों का कहना वो गलत है यही कह रहे विद्या स्वप्रधान है इसलिए कर्ता के तो नहीं है यहाँ ये उपनिषद जो है उस विद्या का प्रकाशक है तो कर्ता की स्तुति के लिए नहीं प्रशंसा करने के लिए उपनिषद नहीं बैठे हैं ये तो आत्मज्ञान दिलाने के लिए है, जिससे मोक्ष मिलना है ये बता दें कर्तुस्तावगत्व यदि अत्र कर्त स्थावगत्व केवल लिखित पाठ है किसी किस में ऐसा है कि कर्तुस्तावगत्व की जगह पर लिखित पुस्तक में कर्तृ स्थावगत्व ऐसे लिखित पाठ है लिखित पुस्तक में है ऐसा तो कर्ता के प्रशंसा कर देने के लिए मान एक करने वाले कर्ता के प्रशंसा करने के लिए ऐसा बोल दिया हो ऐसा नहीं स्वतंत्र तो फल वाली है ब्रह्म विद्या आगे यदि उपनिषदा स्वतंत्र ब्रह्म विद्या प्रकाशत्व सैतना सर्वेशाव किमित प्रद्या न सबे शंका है यदि उपनिषद स्वतंत्र ब्रह्म विद्या प्रकाशकत्व से उपनिषद स्वतंत्र का प्रकाशिका है उपनिषद के उपलब्ध कराने वाले हैं आदि उपनिषद्यादिविद्या है यदि ब्रह्म विद्या होनी आत्मज्ञान होना है तो सबको क्यों नहीं होता उपनिषद पढ़ने वाले बहुत सारे हैं क्यों नहीं होता सबको ये शंका यदि उपनिषद यदि उपनिषद में सामर्थ्य है क्या ब्रह्म विद्या प्रकाश करने की सामर्थ्य है उपलब्धि कराने की ताकत है सामर्थ्य है यदि उपनिषद आम स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विद्या प्रकाशकत्व स्वतंत्र रूप से ब्रह्म विद्या का प्रकाशकत्व धर्म है उपनिषदों में ये प्रकाश कर सकते हैं को उपलब्धि करा सकते हैं दर ही तद अत त्रीणाम उस उपनिषदों के जो अध्ययन करने वाले जितने बैठे हुए तत्व उपनिषद उपनिषद अध्ययत इस उपनिषद के अध्यता जितने भी है अध्ययन करने वालों का सर्वे सब सबके लिए सबके सबको तो ब्रह्मज्ञान क्यों नहीं एक प्रश्न उठा इसके उत्तर में कहते हैं गुरु प्रसाद अलग एक मंत्र भाष्य में बोल दिया वो तो गुरु कृपा से मिलने वाली है खाली पढ़ने मात्र से नहीं होगा साथ में गुरु की कृपा भी हो जाए तभी कहा गुरु, गुरु अनुग्रह सर्वेश न भविष्य अनुग्रह न होने के कारण अनुग्रह का अभाव होने के कारण से सर्वेशा यद्यपि न भविष्य ब्रह्म विद्या सबको होने सकती उपनिषद पढ़ रहे हैं फिर भी सबको भ्रम विद्या होने सकती है न होने पर भी तथा फिर भी विशिष्ट अधिकारी नाम भविष्य जो विशिष्ट अधिकारी विशेष अधिकारी है जो पात्र हैं उनको ब्रह्म विद्या हो जाती है उपनिषद के माध्यम से होना है जिनको भी हुआ है उपनिषद के माध्यम से तो हुआ है हो जाता है ये कहा आगे टीका मशंग है नो, नो स्वतंत्रताचेत ब्रह्म विद्या तर ही प्रयोजन साधन सिद्धांत ने कहा था कि ब्रह्म विद्या जो है अपने फल देने के लिए स्वतंत्र है किसी कर्म का अंग नहीं होती स्वतंत्र है कहा था तो उसके ऊपर पूर्ववादी की शंका है नो स्वतंत्रता चाहिए यदि अपना फल जो मोक्ष देने में स्वतंत्र है ब्रह्म विद्या बने आत्मज्ञान यदि स्वतंत्र है तो स्थिति प्रयोजन साधन फिर प्रयोजन का साधन नहीं बनता जो स्वतंत्र होता है वो प्रयोजन का साधन नहीं बनता साधन जो होता परतंत्र होता कर्ता के अधीन होता है साधन कर्ता चाहे उसको करे चाहे न करे किंतु अगर ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है तो फिर पुरुषार्थ फल मोक्ष नहीं दे पाएगी क्यों प्रयोजन साधन नश्या तो उसका जो प्रयोजन मोक्ष साधन नहीं बन पाएगी स्वतंत्र होने पर साधन नहीं होता क्यों ये साधकतम करण करण साधन होता है वो कर्ता के क्रिया सिद्धि के लिए उपकृष्ट साधन बनता है करना चाहे करे न करना चाहे न करे ये सं पर प्रयोजन सुख दुख प्राप्ति परिहार परिह परिहारिवृत्ति साध्य भगवान तथा पूर्वादि की शंका यही है अगर स्वतंत्र है तो, का साधन, है। attack, Ramadan, तो, प्रविद्या तो प्रविद्या का साधन नहीं हो सकती है क्यों सुख दुख प्राप्ति परिहार है दो के लिए प्रयत्न होता है व्यक्ति का सुख की प्राप्ति दुख की परिहार इसके लिए प्रवृत्ति होती है व्यक्ति के साधन तो वही होता है सुख की प्राप्ति के साधन और दुखी परिहार के साधन ब्रह्म विद्या सुख देने वाली भी रहे और दुख दुख का परिहार करने वाली भी नहीं फिर क्या क्या साधन बनेगा ये यही शंका है सुख दुख प्राप्ति परिहार है हो सुख दुखी सुख और दुख की सुख की प्राप्ति दुख की परिहार त्याग के। प्रवृत्ति निवृत्ति साधन जिता वो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति बने प्रवृत्ति या निवृति किन्तु ब्रह्म ज्ञान होने न प्रवृत्ति होती है न निवृति होती है दोनों नहीं होता साधन वही बनते हैं जो प्रवृति और निवृत्ति के साधन बने सुनने के पश्चात जानने के बाद में या तो प्रवृत्ति हो या निवृत्ति हो दोनों में से कोई एक क्रिया होनी चाहिए क्यों अहम तो? ब्रह्माष्ट में ज्ञान होने पर कौन सी क्रिया होगी प्रवृत्ति होगी कि निवृत्ति होगी कोई क्रिया नहीं जैसे घटोअस्थि बोलते हैं भूताल घटो अस्थि तो क्या वहां व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति होती है कुछ नहीं होती तो प्रवृत्ति सुख दुख की प्राप्ति परिहार की प्रवृत्ति निवृत्ति के जो साधन बनता है वही पुरुषार्थ के साधन होता है सुनने के बाद जानने के बाद में या तो प्रवृत्ति होनी चाहिए निवृत्ति होनी चाहिए आत्मज्ञान हो गया ना वह प्रवृत्ति होगी ना निवृत्ति होगी कोई साधन ही नहीं बनता ऐसी चीज साधन नहीं होता ये शंका हाँ है प्रवृत्ति निवृत्ति साधन महात् तत्र कहना चाहते हैं पांच और छह की टिप्पणी इधर पांच में कहा प्रयोजन साधन नश्यात्त प्रयोजन का साधन नहीं बन स्वतंत्र है ब्रह्म विद्या तो प्रयोजन जो मोक्ष का साधन नहीं बन सकती है क्यों नहीं क्यों नहीं हो सकती है अनुमान देते, है देते है। हैं टीका में पत्र प्रयोग अनुमान देते हैं विमता प्रवृत्ति आदि अजनकवाद वितरशन कर्म विद्या विमता विद्या ब्रह्म विद्या विवादास्पद जो ब्रह्म विद्या आप कहते हैं मोक्ष देने वाली हम कहते नहीं है विवादास्पद है वो विदा विफला फल रहित है विद्या विद्या है आपके ब्रह्म विद्या विफल है क्यों प्रवृत्ति आदि प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का जनक नहीं है या तो प्रवृत्ति का जनक होना चाहिए निवृत्ति का जनक होना चाहिए वही फल माना जाता है खाली जानने से क्या होना है या तो उसके बाद प्रवृत्ति होना चाहिए निवृत्ति होना चाहिए व्यक्ति की प्रवृत्ति भी अहम ब्रह्मास जानेगा न प्रवृत्ति होगी ना निवृत्ति होगी कुछ नहीं होता इसलिए विफल है वो पूर्वादि का अनुमान है विमता विफल जो ब्रह्म विद्या है वो विफल है क्यों प्रवृत्ति आदि अजनक प्रवृत्ति आदि या जनक नित निर्शन बेतरिय दृष्टान्त देते हैं क्या देते हैं कर्मविद्या कर्मविद्या जैसे कर्मविद्या प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण होता है स्वर्ग का काम हो ये जय तो सुनेगा प्रवृति का कारण बन जाएगा जब शास्त्र सुनेगा स्वर्ग काम हो ये जय तो कर्म विद्या के अंतर्गत है सुनने तो के बाद स्वर्ग तो चाहता ही है प्रयत्न शुरू प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी उसकी यज्ञ के लिए और न कल जम भक्श आदि कहेगा तो निवृत्ति शुरू हो जाएगी मापी वेद मदिरा नहीं पीना चाहिए पीता था पहले निवृत्ति हो जाएगी, हो जाएगी। क्रिया हो जाएगी निवृत्ति क्रिया होगी पितृ की दृष्टांत है किंतु यहां पर अहम ब्रह्माष्टमी जो समझ लेगा ब्रह्म विद्या यही तो है अहम ब्रह्माष्टमी एक होना है न प्रवृत्ति होगी निवृत्ति होगी नीस विफल है ये पूर्ववादी का अनुमान है इसमें दोष देंगे सिद्धांत दोष देंगे इस अनुमान में ये समझ के रखना भी दूसरे छ नंबर की भी टिप्पणी है छ नंबर कहते हैं प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म विद्या प्रवृत्यादि अजनगतवाद ये पूर्ववादि के अनुमान की, की पुष्टि कर रहे हैं ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति भी नहीं है निवृति भी नहीं है अहम ब्रह्माष्ट ज्ञान हो गया न प्रवृत्ति होगी होगी हो तो इसलिए वो स्वतंत्र मोक्ष का साधन नहीं हो सकती ये कह रहा है ब्रह्मविद्यास प्रवृत्ति आदिक अथवा प्रवृत्ति जनक न होने से इसलिए वो विफल है ऐसा पूर्वादि का कहना है इसमें दोष देंगे आगे कि इसमें सात नंबर की ट्रिप्पणी में दोष देंगे दोष देंगे तो प्रयोजनम च इत्यादि भाषण में बोलते इसको लेकर बोलते हैं प्रयोजनम च असकृत प्रवीति ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन है फल है अनेक बार श्रुति कहेगी पूर्वादी कहा था ना स्वतंत्र हो तो प्रयोजन नहीं होगा कंतु प्रयोजन बताएगी अनेक बार बताए क्या होगा ब्रह्मभेद ब्रह्म ही ब्रह्म वगवती ये श्रुति फल होता ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता नहीं होता ब्रह्म भेद ब्रह्म ही इसी मुंडक में है एक नंबर में का नंबर दे दिया तीसरे मुंडक है द्वितीय है वहां नौ नंबर का मंत्र है ब्रह्म ब्रह्म इद, ब्रह्म ऐसा। और परामृता परिमुच्य सर्वे भी बोलेंगे वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था संगा शुद्ध सत्ता ब्रह्म लोके ही पर, परामृता परिमुच्य सर्वे ऐसा विद्या का फल बता रही स्त्री परामृता सर्वे सबके सब मुक्त सब हो जाते हैं ऐसा बताते फल बताते हैं फल है इसलिए इसका निष्फल नहीं कर सकते पूर्वादि ने जो अनुमान दिया था ब्रह्म विद्या विफल है प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है सुनने पर ऐसा कहा था ऐसा नहीं है कहा दो नंबर की टिप्पणी में वही मुंडा का नंबर दे दिया है अच्छा टीका देखिए टीका में कहते हैं कि स्मरण मात्र विस्मृत सुवर्ण लाभे सुख प्राप्ति प्रसिद्धेर रजु ज्ञान मात्राच सर्पजन्य भयकंपादि दुख निवृत्ति प्रतिषिध्य न प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व प्रयोजन से प्रयोजन से एकांति ये सिद्धांत बोलते हैं पूर्वादि ने जो अनुमान दिया था उसमें दोष दे रहा है क्या दोष देते हैं देखो कि केवल प्रवृत्ति निवृत्ति न होने मात्र से ऐसा नहीं कर सकते वो निष्फल है नहीं कह सकते हैं केवल याद करने मात्र से सुख हो जाता है कभी कैसा होता है दिखाते हैं एक एक बोलना चाहते है टीका में ये कहा था कि स्मरण मात्र याद करने मात्र से विस्मृत सुवर्ण लाभ सुवर्ण आपके पास घर में था कहीं था भूल गए थे कहा हार पहना हुआ था गले में हार पहना हुआ था भूल गया भूल गया, भूल गया तो खो गया हा नई नए करके चिल्लाते रहे बाद में किसी ने बोल दिया तुम्हारे गले पे पड़ा है हाँ मिल गया मिल गया बोलते हैं सुख मिलता है कि नहीं मिलता मिलने पर पहले दुख हो रहा था खो गया करके सुख याद करने मात्र से सुख मिल जाता है यही है सुख हो जाता है फल हो जाता है मिल जाता है हमें प्रवृत्ति होने की जरूरत नहीं सुवर्ण मिलाकर के कोई प्रवृत्ति होगी आप उसकी कंठ में पहले से पहना हुआ था किसी ने बता दिया तेरे कंठ में पड़ा है इतने मात्र से ख्याल आ गया और प्रवृत्ति नहीं होगी किंतु फल मिल गया सुख मिला स्मरण मात्र से फल मिल जाता है प्रवृत्ति निवृत्ति न, न होने पर भी फल हो जाता है ऐसे यहां भी आत्मज्ञान उसी प्रकार है बोलना चाहते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति के बिना ही मोक्ष देने वाली है एक अनचार स्मरण मात्रा विस्मृत सुवर्ण भूला हुआ सुवर्ण याद आ जाता है विस्मृत था सुवर्ण था गले में था किंतु लाभ हो जाता है लाभ सुख प्राप्ति प्रसिद्ध उसको सुख प्राप्ति की प्रसिद्धि सुख मिल गए उसको सुख प्राप्ति हो गई कहते बुल तो सर्प बुद्धि हो गई थी आपको रज्जु में सर्प बुद्धि होने से भय से कंपित थे आप डर रहे थे सर्प सर्प सर्प, सर्प चिल्ला रहे थे किन्तु बाद में क्या होता है रज्जु का ज्ञान हो गया नहीं नहीं सर्प नहीं रज्जु है इतना ज्ञान हो गया उन्हें मात्र से वहाँ सर्व भय की निवृत्ति देखी गई है निवृत्ति हो जाती है वहां पर कोई क्रिया करनी नहीं पड़ती है रज के बाद में क्या करना पड़ेगा उस सर्व भय हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता ये कह रहे हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों दिखाई देखा, पड़ते हैं ये कह रहे हैं रजु तत्व ज्ञान मात्र अच्छा रजुतत्व के ज्ञान मात्र से सर्पजन्य भय कंपादि दुख निवृत्ति प्रसिद्ध है सर्वजन्य जो भय कंपाधि थे आपके शरीर पर भय हो रहा था कंपन हो रहा था सब दुख की निवृत्ति हो जाती है दुख हट जाएगा रज्जु का ज्ञान होते ही सर्पजन्य भय से होने वाले कंपाधि जितने थे सब समाप्त हो जाते प्रसिद्ध होने से न प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व प्रयोजन से एकांतिक प्रवृति निवृत्ति साध्यता प्रयोजन में अनेक अध्याय एकांतिक नहीं है अभ्य विचारी नहीं वे विचारी है टिप्पणी थी स्मरण मात्र साध की टिप्पणी थी विद्य के व्याप्ति में वे विचारे पूर्वादि ने जो अनुमान दिया था क्या अनुमान था विमता विफला प्रवृत्ति आदि अर्जनक निदर्शन कर्म विद्या इत्यादि कहा था उसमें विघटन करते हैं सिद्धांत दोष देते हैं क्या देते हैं स्मरण कहा जाए याद मात्र से सुख प्राप्ति हो जाती है सुवर्ण का याद हो गया खो गया था मिल गया करके याद आने मात्र से सुवर्ण की प्राप्ति हो होना कहा जब सुख मिल जाता है वह प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है और रजू का जब ज्ञान होगा तो सर्प भय की निवृत्ति हो जाती है ऐसी प्रसिद्धि है इसलिए स्मरण मात्र से हो जाता है उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है जैसा वैसे ब्रह्म विद्या में भी, भी प्रवृत्ति आदि की आवश्यकता नहीं है मोक्ष देने वो मोक्ष देने वाली है ये कहा <coughs> अच्छा अतो ठीक कहते विश्रव धम श्रुति प्रयोजन संबंध विद्या इसलिए ये जो विश्वास किया गया जो श्रुति है कैसी प्रयोजन संबंधम प्रयोजन का और संबंध का इसका प्रयोजन और संबंध विद्या का प्रयोजन विद्या का, का संबंध ये दोनों के दोनों का असंकृत प्रवृत्ति श्रुति बार बार बोलती है विद्या का प्रयोजन भी दिखाती है और संबंध भी दिखाती है कहा श्रुति कहेगी कहती है कहा तस्मात तत्प्रकाशक उपनिषद हो व्याख्या तुम संभव इसलिए उस ब्रह्म विद्या का प्रकाशक जो उपनिषद है ब्रह्म विद्या को प्रकाश करने वाला अभिव्यक्त करने वाला उपनिषद है वो व्याख्य होगा पूर्वादिंग कहा था व्याख्या नहीं इसका विषय नहीं व्याख्या नहीं करनी चाहिए कहा था व्याख्या सिद्ध हो जाता है ये कहते हैं संभवती यु करके आगे बोलते यूर एकदेशी ना जो अपने को वेदांत मानते हैं किन्तु मुख्य वेदांत के संदर्भ को नहीं जानते एकदेशी है कुछ कुछ अंश जानते हैं उसको एकदेशी बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, है। हाँ तो अपने, अपने नहीं है उनको एकदेशी लोगी नाम एकदेशी ना। एक लोग कहते हैं क्या कहते हैं स्वाध्याय अध्ययन विधेयक अर्थात फल से त्रवर्ण का अधिकारा अधिकार अधीत उपनिषद जन्य ब्रह्म ज्ञान अस्थित सर्वेशा अधिकार देशियों का कहना है सभी आश्रमियों को ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है सभी आश्रम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं एक देशी का कहना है क्यों तो कहते हैं एक देशी कहते हैं स्वाध्याय अध्ययन विधेयक अर्थात स्वाध्याय अध्यय तब्य ऐसा श्रुति आई है सबके लिए भेद पढ़ना है चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी बानप्रस्थ हो सभी को शास्त्र अपराप्रस्त उसका शाखा का अध्ययन करना है स्वाध्याय अध्ययन विधेयक स्वाध्याय अध्ययतव्य विधि वाक्य है स्वाध्याय फलस्य उसका क्या होगा पढ़ने का मतलब क्या होता है आगे जाके अर्थज्ञान होना होगा खाली के तो रहेगा नहीं उसका फल होगा अर्थ अवबोध होना अर्थ का अवबोध होना अर्थ का ज्ञान होना जब शास्त्र पढ़ेगा उसके विषय का ज्ञान होना यही तो फल होगा फल त्रैवर्णिक अधिकार्व त्रैवर्णिक अधिकार है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य तीनों के लिए है स्वाध्याय तीनों वर्णों के लिए अधिकार होने से अधिक उपनिष् जब अधिक हो गया उपनिषद पढ़ लिया उपनिषद क्या होगा उसे जन्य होगा ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान भी तो इसी में आना है तत्वशी आदि महाभाग्य में उपनिषद में आएंगे सारा वेद पड़ेगा तो ये ज्ञान कांड भी पड़ेगा पढ़ेगा तो तत्वशी अहम ब्रह्माश्वी भी पड़ेगा तो तीनों वर्णों के लिए आत्मज्ञान में अधिकार है ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं माना आश्रम धर्म समुचित तो हो जाता है क्यों आश्रम कर्म भी करेंगे वहां गिरस्थाश्रम में है गिरस्थ आश्रम भी ज्यान ज्यान कर्म भी करेगा ज्ञान भी होगा ज्ञान कर्म समुच्चय दोनों होगा ये उनका सोच उधर है और बाण प्रस्थ है तो आश्रम धर्म विशेष ज्ञान रहेगा माना कर्म और ज्ञान का समुच्चय करना चाहते हैं यही है इनका मुख्य बात त्रैवणिक अधिकार ज्ञान में कहते हैं इसका मतलब आश्रम धर्म भी कर्म भी करते रहेंगे ज्ञान भी होता रहेगा ऐसा हैं। कर्म आश्रम में जो जो व्यक्ति बैठा होगा चाहे आश्रम हो में होगा चाहे में, हो चाहे में हो सभी आश्रम में में के साथ आश्रम धर्म के साथ आश्रम तो सर्वा, के कर्म से समुचित होता हुआ जो ब्रह्म विद्या समुचित होते हुए मोक्ष साधन मोक्ष की साधन खाली केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष के साधन है आश्रम धर्म जो कर्म है उसके समुचित तो होकर क्योंकि अध्ययन विधि सभी के लिए है अध्ययन करेगा तो ब्रह्म भी रहेगा साथ में और इधर अपने अपने आश्रम का कर्म भी करता रहेगा माने कर्म और ज्ञान का समुच्चय है ऐसे एक देश लोग मानते हैं उसके उत्तर में बोलना चाहते हैं भाषण में बोलेंगे टिप्पणियां होगी त्रैवर्णिक विद्या मोक्ष अधिकारत्वाद एक आठ नंबर और नौ नंबर दस नंबर भी है तो आठ में कहते हैं त्रय वर्ण का अधिकारत्वादी त्रय वर्ण का उद्देश्य स्वाध्याय अध्ययत जो, जो विधि है ना तीनों वर्णों को उद्देश्य करके होता है ब्राह्मण क्षेत्रीय वैसे तीनों वर्ण पढ़ेगा अपने शाखा का अध्ययन करेगा जो वेद पढ़ेगा तो अर्थ अर्थ भी होगा उसको यह कि ब्राह्मण को ज्ञान हो जाए सन्यासी को ज्ञान हो जाए अन्य को न हो जाए ऐसा तो नहीं होगा अर्थ भी होगा अर्थ हो गया तो आत्मज्ञान वही ही जाएगा वहां तत्वशी महावाक्य आदि वही आएंगे उसका भी ज्ञान हो जाएगा साथ में अपने आश्रम कर्म भी करता रहेगा ज्ञान और कर्म का कर समुचय हो जाएगा ये एक देशियों का कहना है आठ हो गया नौ नंबर में कहते हैं अर्थ फलश यदि विधि शेषेड़ा फलम पर विधि वाक्य है ना विधि के माध्यम से फल स्पष्टीकरण करते हैं अधिकार फल ज्ञा ब्रह्म ज्ञान सब में अधिकार हो जाएगा आश्रम कर्म भी करते रहेंगे आत्मज्ञान भी हो जाएगा क्योंकि वेद पढ़ रहे हैं वेद में उपनिषद भी है उपनिषद में महावाग भी है महाभाग्य पढ़ेगा तो उसका ज्ञान भी होगा तो सभी के लिए अधिकार है कर्म के सहित आत्मज्ञान में अधिकार है केवल आत्मज्ञान नहीं होगा कर्म सहित आत्मज्ञान होगा ऐसे मानते हैं दस नंबर टिप्पणी भी है ना कतक सर्व आश्रम कर्म समुचिता एवं विद्या टीका में जिस जिस आश्रम में जो बैठा होगा उस उस कर्म के साथ समुचित होता हुआ ब्रह्म विद्या होती हुई ब्रह्म विद्या के साथ टिप्पणी में कहते थी, थी, थी। ब्रह्मविद्या आश्रम कर्म समुचता है अनुमान देने जा रहा है जो ब्रह्म विद्या है ना आश्रम कर्म से समुचित होते हुए फल देने वाली है केवल ब्रह्म विद्या फल नहीं देगी वृक्ष नहीं देगी तब तक आश्रम कर्म से विशिष्ट होकर के फल देगी ये उनका कहना है एक देश का कहना है ब्रह्म विद्या आश्रम कर्म समुचिता है एवं फल जनिका आश्रम कर्म से समुचित तो होते हुए फल फलदाता है आश्रम आश्रम में निष्ठत्वा क्यों आश्रम में में निष्ठा है ब्रह्म विद्या जो आश्रमी व्यक्ति होता है उसमें निष्ठा है ब्रह्म विद्या क्योंकि आश्रम में वेद पड़ेगा वेद पड़ेगा तो उपनिषद में पड़ेगा उपनिषद में तत्वमसी आदि महावाग्य भी पड़ेगा उसका अर्थोबोध ही होगा आश्रम धर्म विशिष्ट को आश्रमी कहते हैं आश्रम निष्ठत् कर्म विद्यावत जैसे कर्म विद्या है सभी आश्रम के लिए अधिकार है उसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी ऐसे ही है ये एकदेशी का कहना है उसका खंडन करते हैं भाष्य में ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्वाश्रम अधिकार है ज्ञान मात्र में तो सभी के लिए अधिकार है कोई किसी को ज्ञान हो सकता है किसी का इस जन्म का काम कर जाए किसी का पूर्व जन्म का साधन काम कर जाए जैसे राजा जनक जी इसमें ग्रस्ताश्रम में फिर भी ज्ञान ही माने जाते हैं ज्ञान मात्र में अधिकार है सबको सभी आश्रम अधिकार है सभी सर्वाश्रम अधिकार है तथा भी सन्यास संसनिष्ठा एवं ज्ञान तो हो जाएगा सब मोक्ष का साधन तो सन्यास विशिष्ट त्याग विशिष्ट हाँ वैराग्यपूर्वक त्याग विशिष्ट ही ज्ञान जो होगा मोक्ष प्रद्या मोक्ष का साधन है ये कहते हैं संन्यास निष्ठा संन्यास मान कर्मों का त्याग मोक्ष के बाद में वेदांत वाक्य सुना वेदांत वाक्य सुनने पर महावाक्य जन्म ज्ञान हो जाया कर्म, कर्म समुचय तो है समुचय हो नहीं तो सकता समुचय में तो ज्ञान काल में रहेगा कर्म का अभाव संन्यास निष्ठा है यद्यपि ज्ञान में सभी को अधिकार है कि, किस किस ढंग से ज्ञान हो जाता हम नहीं कह सकते किंतु ज्ञान काल में आश्रम धर्म विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है कर्म विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता कर्म का सन्यास पूर्वक ही ज्ञान ब्रह्म विद्या अधिकार ये है ब्रह्म विद्या साधन है न कर्म संहिता क्यों भैयाचर चरंत संब भ्रुव दर्श है यहाँ दो ज्ञापक स्तुति मिलेगी ऐसा बताने वाली मानी कर्मों का संन्यासपूर्वक ब्रह्म विद्या ही मोक्ष साधन है ये बताए कैसे बताएगी भिक्षा चरम चरम ऐसा आया है भिक्षाचर्य करते हुए मान भिक्षाचर्य करना माने सन्यासी का अधिकार है मान गिर का अधिकार नहीं है भिक्षा करके तो जीवन यापन करना ऐसा स्तुति आएगी और दूसरा क्या ज्ञापक मिलेगा सन्यास सन्यास युगात अतय शुद्ध सत्ता ऐसा आया है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित संन्यास युग अतया शुद्ध सत्ता इसी में आने वाला है संन्यास के कारण से कर्मों का तिलांजलि दे रखा है संन्यास कर रखा है जिससे अंतकल शुद्ध हुआ है ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है करके आया है ये ज्ञापक मिलता है इसलिए पूर्वक ही ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन माना जाएगा यद्यपि ज्ञान में अधिकार सबको है किंतु मोक्ष के लिए संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मोक्ष का साधन हो जाता है ये कहा समय हो गया है यह रखते हैं फिर ओम करने देवा ओद्रम कर्णे मेवा भद्रम पशेम्षी दिंग स्तुवासस्तम दीर्घ सदेविता जदयु ओ शाति शाति शाति